उन सभी मेघों को समान रूप से त्रिप्त करने वाला धूम है। उनमें परजन्य नामक मेघ सबसे श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त इरावत, वामन, अंजन आदि चार दिग्गज हैं। हाथी, पर्वत, मेघ और सर्व इन सबका कुल एक है, जो दो भागों में विभक्त हो गया है, परंतु इनकी योनि, उत्पत्ति स्थान एक ही है, जो पल नाम से कही जाती है। वर्जन्य मेघ और चारों वृद्ध दिगगज हेमंत रितु में अन्न की वृद्धि के लिए शीत से उत्पन्न हुए तुषार की वर्षा करते हैं परिवह नामक छठी वायु इनका आशय है यह ऐश्वर्यशाली पवन आकाश गामिनी गंगा को जो दिव्य अमृत रूपी जल से परिपूर्ण पूणिमय तथा त्रिपथगा नाम से विख्यात है धारण करता है गंगा से निकले हुए जल को दिग्गज अपने मोटे मोटे सुंडों से फुहारे के रूप में छोड़ते हैं उसे निहार कुहासा कहते हैं दक्षिण पार्श्व में जो पर्वत हैं वह हिमकूट नाम से प्रसिद्ध है वह हिमालय पर्वत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में फैला हुआ है वहाँ पुंड नामक एक प्रसिद्ध नगर है उसी नगर में वह तुषार से उत्पन्न हुई वर्षा होती है, तदनंतर हेमान पर्वत से उद्भूत हुई वायु वहां उत्पन्न हुए शीकरों को अपने साथ ले आती है और बड़े बेग से उस महान गिरी को सींचती हुई उसका अतिक्रमण करके इभास नामक वर्ष में निकल जाती है। तत्पश्चात प्राणियों की वृद्धि के लिए वहां शे� पहले जिन दो वर्षों का वर्णन किया गया है उनमें अच्छी तरह वृष्टि होती है इस प्रकार मैंने मेघों तथा उनसे उत्पन्न हुई सारी वृष्टि का वर्णन कर दिया सूर्य ही सब प्रकार की दृष्टियों के मूल कारण कहे जाते हैं इस लोक में वर्षा धूप हिम रात्रि दिन दोनों संध्याएं और शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल ध्रुव से प्रवर्तित होते हैं, ध्रुव द्वारा अधिष्ठित जल को सूर्य ग्रहण करते हैं, जल सभी प्राणियों के शरीर में परमारूप से स्थित है, इसी कारण स्थावर जंगलम सभी प्राणियों के शरीरों के जलाए जाने पर उनमें से वह जल धुंए के रूप में बाहर निकलता है, उसी धूम से बाद कहा जाता है सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों द्वारा सभी लोक स्थानों से जल ग्रहण करते हैं इसी प्रकार वे ही किरणें वायु के संयोग से समुद्र से भी जल खींचती हैं तदनंतर सूर्य ऋतुओं के अनुसार समय-समय पर जल को परिवर्तित कर अपनी श्वेत किरणों द्वारा वह शुद्ध जल मेघों को देते हैं तब वायु द्वारा प्रेरित हुआ वह मेघ स्थित जल वर्षा के रूप में भूतल पर गिरता है। इस प्रकार सूर्य सभी प्राणियों की सम्रद्ध के निमित्त छह महीनों तक वर्षा करते हैं। उस समय वायु के आघात से मेघ निर्गोस भी होता है, बिजली भी चमकती है। ये बिजलियाँ अग्नि से प्रादुर्भूत बतलाई जाती हैं मिह सेचने अर्थात मिह धातु सेचन अथवा मेहन के अर्थ में प्रयुक्त होती है इसलिए मिह धातु से मेघ शब्द निष्पन्न होता है इसी प्रकार अपो विभ्रते या ना भ्रष्टंते आपो यस्माद् जिससे जल नहीं गिरते उसे अब्र या अब्र कहते हैं इस तरह ध्रुव द्वारा अधिकृत सूर्य वृष्ट सर्ग की सृष्टि करते हैं पुनः ध्रुव द्वारा नियुक्त वायु उस वृष्ट का संहार करती है नक्षत्र मंडल सूर्य मंडल से निवृत्त होकर विचरण करता है और जब विचरण समाप्त हो जाता है तब ध्रुव द्वारा अधिष्ठित सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है इसके बाद अब और तीन नाभियां हैं उस चक्र की नेम घेरे में स्वर्णमई आठ छोटी-छोटी पुठियां लगी हैं ऐसे उद्दीप्त एवं शीघ्रगामी रथ पर बैठकर सूर्य विचरण करते हैं उस रथ की लंबाई एक लाख योजन बदलाई जाती है उसका ईशा दंड हर्षा रथ के उपस्थित मध्य से प्रमाण में दुगुना है ब्रह्मा ने किसी मुख्य प्रयोजन वश उस रथ का निर्माण किया था। उसका असंग वह रस्ती जिससे घोड़े रथ में बंधे रहते हैं, दिव्य एवं स्वर्णमय है। उसमें पवन के समान शक्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। चक्र के अनुकूल चलने वाले छंद ही उन घोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं। वह रथ वरुण के रथ उसी रथ से सूर्य प्रतिदिन गगनमंडल में हैं सूर्य के अंगों तथा रथ के अवयवों की समता में क्रमशः कल्पना की गई है दिन को सूर्य के एक पहिए वाले रथ की नाभि कहा जाता है वर्ष उसके अरे और छहों ऋतुएं उसकी नींद कहलाती हैं रात्रि उसका वरूथ कवच बख्तर और धूप ऊपर ठहराने वाला भज है चारों युग इसके धूरे के दोनों छोर हैं और कलाएं आर्थवाह कही गई हैं कास्था उसकी नासिका तथा छठ उसके दांतों की पंतियाँ हैं निमेश को इसका अनुकर्ष रथ का तला और कला को ईशा हरसा कहते हैं उनके जुए के दोनों छोर अर्थ और काम कहलाते हैं गायत्री तेस्तुप जगती अनुस्तुप पंति बृहति और उष्णिग ये सातों छंद सातों घोड़े के रूप में हैं जो वायु वेग से रथ को वहन करते हैं इस रथ का चक्र अक्ष में बधा हुआ है और वह अक्ष ध्रुव से संलग्न है इसलिए चक्र के साथ अक्ष और अक्ष के साथ ध्रुव घूमता रहता है इस प्रकार ध्रुव द्वारा प्रेरित अक्ष चक्र के साथ ही घूमता किसी मुख्य प्रयोजन वश ब्रह्मा ने इस रथ का निर्माण किया है तथा इस प्रकार के अवयवों के संयोग से यह सूर्य का रथ सिद्ध हुआ है इसी रथ से सूर्य देव आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं उस रथ के जुए और धूरे के छोर दाहिनी ओर से घूमते हैं, जब वह रथ आकाश में मंडलाकार घूमता है, उस समय उसकी किरणें भी मंडलाकार घूमती सी दिख पड़ती हैं। यह मंडल कुमार के चाक की भाँति चारों दिशाओं में घूमता है। उस रथ की दोनों युगाक्ष्कोटि और वातोर्म चारों दिशाओं में मंडलाका� उस रथ की किरणें बढ़ जाती हैं और दक्षिणायन में घट जाती हैं। वे दोनों किरणें रथ की युगाक्षकोटि में बढ़ी हुई हैं और वे ध्रुव में निबद्ध हैं। ये सूर्य से भी संबद्ध हैं। ध्रुव जब उन दोनों किरणों को खींचते हैं, तब सूर्य मंडल के अंतर्गत ही ब्रह्मण करते हैं। उस समय सूर्य दोनों द पुनः जब ध्रुव दोनों किरणों को छोड़ देते हैं तब सूर्य मंडलों के वाह्य भाग में घूमने लगते हैं उस समय वे मंडलों को उद्द्वेष्टित करते हुए बड़े बेग से चलते हैं इस प्रकार श्रीमस्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सूर्य की गति नामक अध्याय संपूर्ण हुआ 126वां अध्याय सूर्य पर प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न देवताओं का अधिरोहण तथा चंद्रमा की विचित्र गति सूत जी कहते हैं ऋषियों सूर्य का वह रथ प्रत्येक मास में क्रमशः देवताओं द्वारा अधिष्ठित रहता है इस प्रकार वह बहुत से ऋषियों गंधर्वों अप्सराओं ग्रामीणों सर्पों और राक्षसों ये सभी देवगण दो-दो मास के क्रम से सूर्य के निकट निवास करते हैं। धाता और अर्यमा दो देव, प्रजापति पुलस्य और प्रजापति पुलह दो ऋषि, वासुकी और संकीन दो नाग, गायकों में श्रेष्ठ तुम्बुरु और नारद दो गंधर्व, कृतुष्थला और पुंज स्थला दो अप्सराएं, रिधक्कित और रथोजा दो ग्रामड़ी, हेति और प्रहेति दो राक्षस, इन सबका दल चैत्र और वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करता है। ग्रीष्म ऋतु के जेष्ठ और आसाद मास में मित्र और वरुण देवता, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि, तक्षक और रंभक नाग, मीनका और सहजन्या अप्सरा, ह हू गंधर्व रथंतर और रथकृत ग्रामणी पुरुषाद और वधराक्षस ये सभी सूर्य के निकट रहते हैं इसी प्रकार स्रामण और भाद्रपद मास में इंद्र और विवस्वान देवता अंगिरा और भृगु ऋषि ईलापत्र और शंखपाल नामक नाग विश्वावसु और सुसेन गंधर्व प्रात और रथ नामक ग्रामणी प्रम्लोचा और निम्लोचंती अप्सरा तथा हेति और ब्याग्र राक्षस ये सभी सूर्य के रथ पर निमास करते हैं।